ध्यान और आध्यात्मिक जीवन निराकार ध्यान उपासना और विचार की द्विध पद्धति सामान्यतः हमारे लौकिक और वैचारिक जीवन में हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ पूर्ण तादात्म बना रहता है और चूँकि इस मिथ्या ताजात्म्य को अचानक दूर करना संभव नहीं है अतः हमें कम से कम यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे यथास्भव बढ़ने न दें और जो जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएँ त्यों त्यों इस मिथ्या सादात्म को अधिकाधिक कम करते जाएं। कठिनाई यह है कि हमारी समस्त भावनाओं के पीछे यह बोध रहता है कि हम पुरुष अथवा स्त्री हैं तथा हमारी पृथक सत्ता व्यक्तित्व है साथ ही साथ हम यह भी अनुभव करते हैं कि हम साधक और भगवत भक्त हैं लेकिन इस भाव का उपयोग व्यक्तित्व बोध का अतिक्रमण करने के लिए किया जा सकता है हम साधक और भक्त का भाव बनाए रखकर किसी स्त्री अथवा पुरुष इष्ट देवता की उपासना कर सकते हैं लेकिन इस भाव के साथ कुछ हद तक आत्मविश्लेषण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अंततोगत्वा साधक और भक्त का भाव भी एक मिथ्याधारणा ही है क्योंकि तो हम विशुद्ध आत्मविश्लेषण के पथ का अनुसरण करने में समर्थ नहीं है अतः हमें मिली साधना पद्धति का अनुसरण करना चाहिए हमें अपने को भक्त मानकर भगवत आराधना करनी चाहिए और साथ ही अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण कर आत्मा और स्थूल सूक्ष्म शरीर युक्त अनात्मा को पृथक करना चाहिए इसके बाद हमें आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर अनात्मा से पृथक होने का प्रयत्न करना चाहिए उपासना और आत्मविचार की इस विविध प्रणाली का अनुसरण सभी को करना चाहिए एकाग्रता के लिए हम में से अधिकांश को ईश्वर के एक साकार रूप अथवा इष्ट देवता की आवश्यकता होती है लेकिन इष्ट के ध्यान के साथ ही साथ हमें उस सत्ता का भी मनन और ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए इष्ट देवता जिसकी एक अभिव्यक्ति है इस तरह हम परमात्मा के साकार और निराकार रूपों के ध्यान को जोड़ना सीखते हैं इसके अतिरिक्त हमें अद्वैत विचार भी करना चाहिए जिसमें हम अपने आत्मा को अनात्मा से स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से पृथक करने की कोशिश करते हैं यह विधि सभी के लिए अनुकरणीय है और इसे पुनः पुनः करना बहुत आवश्यक है यह भी आवश्यक है कि हम कुछ निर्दिष्ट साकार और निराकार ध्यान प्रतिदिन करें ध्यान के इन अंशों का पाठ तथा आवृत्ति प्रतिदिन बिना व्यवधान के तथा उन्हें परिवर्तित किए बिना की जानी चाहिए मैं नहीं जानता कि ऐसा किया जाता है या नहीं लेकिन इसे अति सावधानीपूर्वक अपने साधना के रूप में करने का नियम बना लेना चाहिए यह हमारी साधना का एक बहुत आवश्यक अंग है यदि किसी दिन देहात्म बोध, व्यक्तित्व बोध सामान्य से अधिक प्रबल होता दिखाई दे तो कुछ शास्त्रीय अंशों का विशेषकर अद्वैत परक अंशों का और अधिक मनन करना चाहिए मन के विद्रोह करने पर भी और अधिक ध्यान करना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण विचारों को कुछ निर्दिष्ट शास्त्रांशों को बार बार स्मरण करना चाहिए और उनकी आवृत्ति करनी चाहिए हर बार नए अंशों को पढ़ने के बदले यह कहीं अधिक अच्छा है कुछ भावों को बार बार अभ्यास द्वारा गहराई से आत्मसात कर लेना चाहिए अतवय दृश्य जगत से उत्पन्न दुख कष्टों के समय हमें निरंतर उनसे दूर हटने तथा अंतर्यामी परमात्मा की ओर अग्रसर होने का सचेतन प्रयत्न करना चाहिए प्रत्येक निष्ठावान सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बाह्य जगत से दूर हटना आवश्यक है भले ही वह परमात्मा की ओर अधिक अग्रसर होता हो या नहीं सांसारिक लोग इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं विवेक की सहायता से दृश्य जगत से अपने को अलग किए बिना ही देव भगवान की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं देह और मन से वृष्टि आत्मा को पृथक करने में सफल होना ही पर्याप्त नहीं है अपितु तो हमें ससीम आत्मा को अनंत परमात्मा के साथ दृष्टि आत्मा को समस्ट परमात्मा के साथ संयुक्त करने का भी प्रयत्न करना चाहिए हम केवल इतना ही कर सकते हैं क्योंकि अनंत जगदाती एक मेवाद्वितीय बहुत दूर की बात है तथा तो हम में से अधिकांश के लिए अनेकानेक वर्षों तक अप्राप्य है जिस मात्रा में हमारा देहात्म बोध कम होता है उसी मात्रा में हम पवित्र होते हैं और जिस मात्रा में हम पवित्र होते हैं उसी मात्रा में हमारा देहात्म बोध भी कम होता है ये दो पवित्रता और अनाशक्ति साथ साथ रहते हैं दोनों का समानांतर विकास होता है न कि कार्य कारणात्मक वित्ताकार विकास और जिस मात्रा में हमारे देहाशक्ति कम होगी एवं शुद्धिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी उसी मात्रा में हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होंगे एक उपनिषद में निम्नलिखित श्लोक है मरणिम कृत्वा स्वदेहरणिम कृत्याणव चोतरारणिम धान निर्मथनाभ्या स्वदेह को निम्न अरणि तथा प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यानाभ्यास से उनके परस्पर मंथन द्वारा निगूढ़ परमात्मा का दर्शन करो तात्पर्य यह है कि साधक को धैर्य पूर्वक सतत जप करते जाना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन भी करना चाहिए यही उपासना और आत्मविश्लेषण की द्विध प्रणाली है चिंतनात्मक ज्ञान अज्ञान को दूर करता है और फिर वह ज्ञान भी नष्ट हो जाता है ज्ञान साधक को आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की सही जानकारी प्रदान कर दोनों का पूर्ण एकत्व स्थापित कराता है इसके बाद वह नष्ट हो जाता है और तब ज्ञाता के ज्ञान रहित अद्वैत सत्ता का साक्षात्कार होता है एकमात्र शुद्ध अनंत चैतन्य अवशिष्ट रहता है द्वैतवादी भक्त अपनी आत्मा को भगवान के साथ संयुक्त करने का प्रयत्न करता है अद्वैतवादी चरम विश्लेषण द्वारा चैतन्य परमात्मा से भिन्न सभी वस्तुओं का बाध करके ब्रह्म साक्षात्कार करता है दोनों ही दो भिन्न पद्धतियों से अहम को नकारने और दूर करने का प्रयत्न करते हैं भक्त कहता है नाहम तुह मैं कुछ नहीं तुम ही हो अद्वैतवादी कहता है मेरा व्यक्तित्व मिथ्या है परमात्मा ही सत्य है इस भाव को प्रदर्शित करने वाला एक संस्कृत श्लोक है तवास्मीति भजते तमेवास्मीति चापर कि विशेषोपि परिणाम नरहरि बोधसार अर्थात कुछ लोग मैं तुम्हारा हूँ कहकर तुम्हारा भजन करते हैं अन्य लोग मैं तुम हूँ कहकर करते हैं इस प्रकार थोड़ा अंतर होते हुए दोनों का अंतिम परिणाम एक ही होता है अतः सब सच पूछो तो अनंत तुम और अनंत मैं एक ही है दोनों एक ही चरण अनुभूति प्रदान करते हैं केवल अभिव्यक्ति के प्रकार तथा साधन मार्ग की भिन्नता है